ही साधु साधु साधु बहुत साधु मने अच्छा साधु मने अच्छा साधु मने ये नहीं साधु साधु कहने अच्छा साधु साधु साधु, साधु, साधु बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा अब महाराज अस्मेज का क्या महत्व है पाया अब इसमें दो, दो एक कथाएं यहाँ पर सुनाई गई है अब भगवान श्री राम ने कथाओं के बाद अरे कथा यही क्या यज्ञ बहुत बढ़िया है अब अस्मेत यज्ञ करने के लिए अब स्थान कौन सा चुना जाए अब महाराज बड़े बड़े लोग आए लक्ष्मण जी बुलाओ सबको अब महाराज आदर आदरपूर्वक बुलाइए वशिष्ठ आए बामदेव आए, जाबाली आए, काश्यप आए और बड़े बड़े लोग आए और आकर के उनसे पूछा गया कि महाराज अस्मेत यज्ञ कहा किया जाए तो अशमेध यज्ञ करने के लिए जो भूमि निर्धारित हुई वो है नये विशारण्य में अशुमेध यज्ञ होना चाहिए ऐसा निश्चित हो गया महाराज जी ऐसा निश्चित हो गया महाराज भगवान ने कहा निमंत्रण भेजा जाए कहा निमंत्रण भेजा जाए कि सबसे पहले मेरे दोस्त के पास भेजो आप समझ गए दोस्त को सुग्रीव जी महाराज के पास भेजो प्रे सो महा बाहो सुग्रीव आये महात्मनी और सुग्रीव जी से कह दो अकेले आना जो जितने जितने लंका के युद्ध में सहायक खास खास लोग थे उनको अवश्य लाना यथा मध भी हर भी बहुविश्च बम सार्धम आगछ बद्रंते और यहाँ क्यों आना है अनुभोग तुम महोत्सव महोत्सव का भोग करने के लिए आना है भोग क्या हो महोत्सव का आनंद लेने के लिए आना है अनुभोग तुम महोत्सवम विभीषण के पास समाचार गया विभीषण जी महाराज सारे राक्षसों को लेकर के आए राक्षसों को लेकर के आए और बड़े बड़े राजाओं को भेजा गया हुँ? सब जगह ऋषियों को भेजा गया कि सब सबको ले आओ अरे जो ब्राह्मण देशांतर चले गए बहुत लोग कथा कहने के लिए बाहर चले जाते थे है न तो जो बाहर चले गए कथा वथा कहने के लिए है? उनको भी बुलाया जाए कि उस समय वो लोग उपस्थित हो जाएं कई कहानी का लिखा है इसमें देशांतर्गता ये द्विजा धर्म समाहिता वो भी हमें सब <स्थिथिथिथिथिथिथिथिथिथिथिथिथिथिथि> हम कहते हैं ना तो बहुत लोग कहते हैं महाराज हंसी करने के लिए सब कह देते हैं लेकिन हम क्या करें है? एक एक आदमी था तो महाराज उसको लोग देखे तो कहें यार तुम तो रो रहे हो कहे रो नहीं रहा हूं मेरी तो सूरत ही रोने वाली है? तो हम क्या करें हम जब कहते हैं तो लोग कहते हैं कि महाराज ने ऐसी आए, कथा कह दी कि हंसे नहीं है इसमें सब लिखा है और हमारे कहने का ढंग हंसाने वाला हो तो हमारा क्या दोष है उसमें राम जी हाँ तो सब आवे राजा आवे ये आवे वो आवे और सब आ गए महाराज जी और रास्ता बनाई जाए यहाँ से नई तक की नदियों पर पुल बना दिए जाए और जितने गड्ढे गुड्डी है सब भर दिए जाए रथ, रथ अच्छी तरह से चला जाए ऐसा करो महाराज जी यज्ञवाट महान गोमतिया नई विषे क्षेत्र में जो गोमती के तट पर सुशोभित है वहां पर जाकर के बढ़िया भूमि का निर्माण किया जाए आज्ञापिताम महा आज्ञापिताम महाबाहो तद्य पुण्यम अनुत्तम वो बड़ा पुण्य क्षेत्र है और बड़ा श्रेष्ठ क्षेत्र है और बड़ा शांत है इसलिए वहां पर इस जगह का आयोजन किया जाए राम जी अब वो तो जरण्य है वो अरण्य क्या होता हो? है वो अंगल क्या होता जंगल होता है बन होता है वो तो महाराज जंगल वहां मिलेगा क्या वहां कुछ मिलेगा वो लेगा तो है नहीं तो कहे यहाँ से महाराज मसाला जाए जावित्री जाए और दालचीनी जाए और लौंग जाए और इलायची जाए हाँ सब लिखा है सब, सब, जाना चाहिए महाराज जी तो कहें बस खाली मसाले गया और तो कुछ नहीं गया अरे कहीं नहीं हो और जो गया है क्या गया है राम जी आ, राम जी तंडूला नाम चावल जाए तो चावल कैसा जाए किन की किनकी चला जाए महाराज टूटा टूटने से जो टूट जाता है टूटा हुआ नहीं नहीं टूट नहीं चावल कैसा आ जाए तंडुलाना बपुस्मताम अने पूरा पूरा चावल जिसमें हो टूटा हुआ ना हो तंडुलान बपुस्मता मतलब पूरा खड़ा खड़ा चावल जाना चाहिए तंडुलान बपुस्मतम और महाराज जी तिल जाए हो तिल जाए और क्या जाए कहे देखो मूंग जरूर जाए मूंग की दाल अच्छी होती है तिल मुदगस्य प्रया ग्रह और महाराज जी बेसन बनना चाहिए बढ़िया कढ़ी बने हो है तो चणका नाम लिखा आप हंस रहे हैं लेकिन हम हम तो प्रमाण दे रहे हैं चणका नाम च, चना जाए महाराज जी हाँ चना चना क्यों जाए कहे चना के तो बड़े बड़े व्यंजन बन जाएंगे हो चणका नाम कुल और माओ उर्द जरूर जाए हो उर्द जरूर जाए यहाँ से लोग उर्द पाते ही बहुत है यहाँ से जो है उर्द बहुत पाई जाती महाराज में तो राम जी उर्ध जाए और बढ़िया काना का दाल बने उसका है? ऐसा हो कहते हैं उर्ध जाए दिखा नहीं उर्द माषाणम कह मास माने उर्द उर्द मास को उर्द ही कहते हैं समझे तो माषाणम तो बहुवचन क्यों कह दिया बहुवचन तो ये, ये कह दिया कि उर्द कई प्रकार का होता है महाराज जी जैसे एक राज राजमा एक मा, इस ये सब उर्द की जाती हैं तो जितनी उर्द की जाती हैं दाल की सब जाए महाराज एक कौन रूके हो माषाणम्म और राम जी क्या जाए सिया राम जी सबको कह दिया लेकिन महाराज जी बगैर राम रस के सब फीका है तो बढ़िया रामरस भी चले महाराज जी तिल मुद्गस प्रयाग्रे महाबल अचका नाम कुल माशा नाम लवणस्थ और बढ़िया हो घी के बिना सब सभ्यकार है अतोन रूपम स्नेह स्ने वही घी भी जाए महाराज जी और तेल भी जाए हो और कहा मसाला का गंधन और सब मसाला जाना चाहिए महाराज जी हम्म और सुनो हो कह सुवर्ण को ट्यू बहुला हिरण्यस्य, से बढ़िया चकाचक महाराज मोहरे जानी चाहिए और रूपया जाना चाहिए अग्र तो भरत कृतवा गच्छत्व तो अग्रे समाधि और बड़े समाधि ना मने उम, बहुत सावधानी से जाओ हाँ? बहुत सावधानी से जाओ राम जी हु? और इस प्रकार से सब तैयारी हो गई और नण में यज्ञ की बुरी सब कुछ हो गया जज्ञ शुरू हो गया अब कहें सुग्रीव जी महाराज क्या करते हैं हो सुग्रीव जी महाराज का काम यही है कि जितने लोग हैं सबको परिवेशन करो है आठ महाराज अमनिया कोई ले तो अमनिया देव अमनिया मतलब ये क्या करें कभी सीधा ले हो तो सीधा ले तो सीधा दे आटा दे दाल देव चावल दो दे घी दो जो लेसो देव और महाराज जी जब बरसोई का भंडार का जो पावे और उसको बढ़िया पंगत में बैठा के पूरी फेरो साग फेरो मालपुआ फेरो हलवा फेरो सब फेरो महाराज जी अच्छी तरह से ये काम सुग्रीव जी और सुग्रीव जी के साथियों का है वनरा महात्मा न सुग्रीव सहिता सदा विप्राणाम प्रवरा सर्वे चक्रुश्च परिवेशनम महाराज क्या कर रहे हो कि आप जितने लोग आव सबकी पूजा करो आप आप तो पूजा करो महाराज जी अब भीषण जी महाराज अपनी बहुत सी स्त्रियों को लेकर के ऋषिणाम उग्र तपा पूजाम चक्रे महात्मा सबका पूजा करें और नई विषय बस तस्त सर्वे एवं नाधिपाह आन न्यु उपहाराश तान रा, तान राम प्रति पूजय अब इस नईारण में महाराज ऐसा ऐसा उपहार राजा लोग ले आए और कुछ पूछो मत हो है? और महाराज वैसे दिया जा रहा है, है? छंद तो दे दे थी अच्छी तरह दो कम मत दो जा, अच्छी तरह से दो महाराज जी इस प्रकार से अभी हो रहा था अब एक थोड़ा सा प्रसंग द्रावक और है उसको सुन काम जी पास क्या हो गया तो, अभी पूर्ण करेंगे शाम को पूर्ण करें नहीं? और तो कोई काम है नहीं क्या है शाम को ही कहे क्यों कथा बंद है ना अभी यज्ञ हो रहा है महाराज जी अब जल्दी करेंगे तो यज्ञ जो है ना उसमें बिघड़ पड़ जाएगा है, जल्दी करना नहीं चाहिए इसलिए इस समय का प्रसंग यहीं विराम करेगा और रोज की तरह आज भी शाम को कथा ओम नमः परमहस स्वादित चरण भक्त चरणचिन्मकरजनमन श्रीनिवासा श्रीरामचंद्रा श्रीहनुमती नम श्रीगणा नमः श्री नम अस्मदुरभ्यो नमः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 jay ram jay jay ram jay ram jay jay si ram jay ram jay jay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 शाद्यासु मनसर्थनायतकु तमा गजाननम रामुजता भरत सुग्रीवं सुग्रीवुसूनुंच प्रणामामि पुनः पुनः प्रणामामि पुनः पुनः पुनः पुनः प्रणामामि यत्र यत्र प्रणमा यघुनाथकर्तनम त्र तमस्तकांजि बाष्प वारी पिपूर्ण लोचनमुतिमत राक्षकम नमोस्तु राय सलक्षणा दिव्य तस्कात्म नमोस्तु रुद्रेन्द्रियलेो नमोस्त चंद्रारकमरुदेभ्यकतुभ्यंधुभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः नम नमो नमः नमो नमः <coughs> मम वाचमिमां योश्य ममच मसुप्ता सजीवय्तेखिलशक्तिधरस्व अन्या हस्तचरण्रवणत्गा नमो भगवते पुषाभ्यी सीता साररंभा अस्मदाचार्य अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपराज राम रामती मधुर मधुराक्षर आुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि को गोपिल वंदौ मुनिपद कंज श्रीरामण जही निर्मयो सखर सुकोमल दोष रहित दूषण सहित गुरु पद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम पुंजासुवचन रवि कर निकर श्री सीता रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री मद की भगवान की जय श्री मद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री नये क्षेत्र की जय जय जय सीदा नयिषारण्य की धरती पर नयिषारण्य की पावन भूमि पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन श्री रामचंद्र के द्वारा अश्वमेध यज्ञ आयोजित हुआ <coughs> तैयारियां पूरी हो गई हैं नैमिषारण्य में देश देशांतर के राजा लोग भगवान श्री राम के यहाँ विविध प्रकार के उपहार लेकर के भी आ रहे हैं नैमिषारण्य में नैमिषे वशत स्तर्व न आनन्ु उपहाराश्च तान प्रत्यपूजयत यज्ञ की तैयारी हो गई यज्ञी अश्व का पूजन हुआ और वह यज्ञी अश्व विचरण करने के लिए छोड़ दिया गया लक्ष्मण जी महाराज उस यज्ञ की रक्षा में नियुक्त किए गए एवं सुभी तो यज्ञ में धो्य वर्त लक्ष्मण सुगुप्ता सा हयचर्या प्रवर्त अब देखो किसी ग्रंथ में कि ऐसा भी कथन है रामाष्ट वगैरह में कि श्री लक्ष्मण जी महाराज जब घोड़ा को लेकर चले तो लवकुश महाराज ने घोड़ा को रोक लिया वह कथा अप्रमाणिक नहीं है और गप भी नहीं है किसी कल्प में ऐसा ही हुआ था कि अस्मेत जी अश्मे जगी के घोड़े को लोग ने रोका और वहां से भगवान का परिचय हुआ लेकिन वाल्मीकि जी महाराज के या तुलसीदास जी महाराज के ग्रंथ में ऐसा कुछ है? नहीं है लेकिन वह अप्रामाणिक कथा नहीं है वह भी कथा उसका भी प्रमाण है लेकिन वो कल्पांतर की कथा है ऐसा उसका तत्व तो समझना चाहिए तो इधर खूब आनंद पूर्वक यज्ञ हुआ और यज्ञ महाराज अब समाप्ति की ओर है लोग कहते हैं कि ऐसा यज्ञ कभी देखा नहीं गया तो कौन कह रहे हैं जो बहुत चिरंजीवी महात्मा है जैसे मारकंडे आदि तो ऐसे महात्मा कहते हैं कि ऐसा यज्ञ कभी देखा सुना नहीं गया त्र महात्मा मुनयश्चिर जीविना वो कहते हैं कि ना स्मरस्तादृशम यज्ञ दान सामल कृतम ऐसा दान मान सम्मान के द्वारा ऐसा यज्ञ कभी देखा नहीं है और कहते हैं कि ऐसा जो किसी ने नहीं किया हो न इंद्र ने किया न चंद्र ने किया न ये, ये सब यज्ञ करने वाले देवता हैं क्या यज्ञ चंद्र ने नहीं किया वरुण ने नहीं किया जम ने नहीं किया ऐसा यज्ञ तो किसी ने नहीं किया पर मृत्यु वासियों की तो चर्चा ही व्यक्त न शक्रस् न सोमस्य यमस्य वरुणस्य च वरुण से दृष्ट पूर्वो न एवं उचुस्तपोधना अब इस यज्ञ का एक परम वैशिष्ट है भगवान वाल्मीकि इस यज्ञ में पधारे हुए हैं आरम्भ में ही यज्ञ के आ गए हैं महर्षि वाल्मीकि पधारे हैं और वाल्मीकि जी के साथ वाल्मीकि के प्यारे शिष्य श्री लवक भी महाराज पधारे हैं और साथ ही में श्री जी भी पधारे एक यज्ञ भूमि से थोड़ी दूर पर स्थान था उस स्थान में महर्षि ठहरे हुए हैं महर्षि महात्मा के स्थान पर स्वशिष्य आज आजगासु आजगामा, बाल्मीकि भगवान ऋषि बाल्मी जी अपने मन में इच्छा सजो के आए हैं कि अपने जीवन को सफल करूंगा इस यज्ञ के माध्यम से पिता पुत्र का पति पत्नी का पत्नी पति का सम्मेलन करा देंगे और संसार के सामने भगवती भास्वती जनकनंदिनी का पावित्र संस्थापित कर देंगे कलंक पंख का प्रक्षालन कर देंगे ऐसी भावना के लेकर के महर्षि भगवान वाल्मीकि रामायण गान कामधेनु है अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ देता है मेरे ऐसे तुच्छ जीवों ने भी इसका अनुभव किया है महाराज तो महर्षि वाल्मीकि श्री राम कथा गान के द्वारा ही सब कुछ करना चाहते हैं जो जो मैंने कहा उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया आप लोग समाहित होकर के मन को ठीक करके जाकर के रामायण का गान करें सशिष्य अब्रवीत बड़े खुश है हमारे रिष्टऊ और वो दोनों भी खुश है मारा जिनको गान करना है कै आम गवा समाह कृत्नम रामायणम काव्य गायता परया मुदा बड़ी पूर्वक जाकर के आप लोग श्रीमद रामायण का गान करें ऋषिवाटेसु कहां कहां गाओ बतला रहे ऋषिवाटेसु जहां महर्षियों का स्थान हो वहां गाओ ब्राह्मणावस थे सुच और जहां ब्राह्मण निवास कर रहे हो वहां पर भी जाके गाओ रथ्यासु राज मार्गेशु गलियों में गाओ सड़कों पर गाओ राज मार्गेशु पार्थिवा नाम गृहेशा के घर में भी गाओ राम जी के भवन का जो द्वार बना हुआ है यह सब भवन बन गया है महाराज जी उसमें ए निम ने जंगल में मंगल हो रहा है उसमें रामस्य भवन द्वारी कर्मच कुरवती राम जी के भवन के दरवाजे पर जहां भगवान यज्ञी अनुष्ठान कर रहे हैं हु? वहां जहाँ ऋतिक लोग बैठे हुए हैं जहाँ आचार्य बैठे हैं होता बैठे हैं, हैं? चारों प्रकार के लोग बैठे हैं हु? वहां पर जाकर के आप लोग गान करिए वहां ज्यादा गान करिएगा और आप लोग बढ़िया बढ़िया कन्दमूल फल पाते रहेगा मीठा पाएगा खट्टा मत पाइएगा खट्टा पाओगे तो गला खराब हो जाएगा है ना? इसलिए मीठा पाइए न या था श्रम बच्सू भक्सवा फलान्य अगर कुछ नहीं पाओगे तो श्रम हो जाएगा तो क्योंकि करने में समतो शरीर की शक्ति तो लगती है और मीठा पाओगे मीठा फल पाओगे तो गला खराब नहीं करेगा मूलानि मु, मूलानी चुमानी न रागात परिहास्य इससे क्या होगा कि आपका स्वर विकृत नहीं होगा और स्वर का रहना भी कथा के लिए आवश्यक अंग है इसलिए पाओ पाओ इसलिए कि शक्ति बनी रहे और मीठा पाओ इसलिए कि स्वर में विकृति और सुनो नद रामजी महाराज तुमको बुलाओ तो उनको जाके जरूर सुनाना और पिता बुद्धि करके सुनाना ऐसा सुनाना जानो आपके पिता ही आपको सुन रहे हैं तो कह पिता कहे हाँ क्यों कई यदि शब्दापेद राम श्रवण आयी पति इसलिए पिता की तरह मैंने कहा कि राजा जो है सब प्राणियों का पिता है पिता ही सर्वभूता नाम राजा भवति धर्मत इसलिए राम जी को पिता समझ करके सुनाना और सबका आदर करना एक दिन में बीस सर की कथा गा के सुनाना और देखो बच्चों लोभ मत करना लोभस्प चापिन कर्तव्य ये कथाकारों की शिक्षक के लिए शिक्षा है महर्ष बाल्मीकि महाराज लोभस् जो लोभ करता है उसको ठाकुर जी नहीं मिलते उसको दुनिया भले मिल जाए ठाकुर जी नहीं मिल पाएंगे अशांति भले मिल जाए शांति नहीं मिल पाएगी राग भले मिल जाए अनुराग नहीं मिल पाएगा जो से कथा कहेगा लोभ जाप न कर्तव्य है तो थोड़ा कर लेंगे ज्यादा नहीं करेंगे क्या स्वल्पों तनिक भी लोभ मत करना और हे कथाकारों लव धन की तो इच्छा भी मत करना धन अगर पूछेंगे कि तुम किसके पुत्र हो तो हम क्या जवाब देंगे देखने इसका जवाब मत देना यदि पिछलेद से कहा कुछ तो युवाम कश्य दू युवाम कस्य पुत्र यदि पिछेद तो जवाब चुप हो जाए कहे नहीं कह देना कि हम महर्षि वाल्मीकि शिष्य बाल्मी के अथ शिष्य उदौ द्रुतम एक तम ऐसा कहना कहीं पर ऐसा भी लिखा है कि जब भगवान ने पूछा है कि तुम किसके पुत्र हो तो उन्होंने कहा कि हम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य तो यहां भी है लेकिन वहां एक बात और लिखी है कि जब उन्होंने पूछा कि कथाकार तुम तो महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हो तो सब्द तो संबंध से उनके पुत्र भी हो लेकिन तुम्हारा रक्त संबंध क्या है तुम किसके पुत्र हो तो लोकुश ने कहा कि हमने एक बार अपनी मां से जानना चाहा था कि हम किसके पुत्र हैं तो मेरी मां कई दिन तक तो मूर्छित पड़ी रही उसके बाद हमारे मन में कामना ही नहीं जागृत हुई यह जानने की यह जिज्ञासा ही नहीं पैदा हुई कि हम किसके पुत्र हैं ये समझे आज आपने पहले पहल मेरे से प्रश्न किया है इस प्रश्न को हम सुनना भी नहीं चाहते मुनि की आज्ञा से श्री लवकुश जी महाराज अपने वीणा विरिंदक स्वर में वीणा के तंत्री को छेड़ते हुए रसीबद रामायण का गान करने लग गए बात फैली नये ने छोटी सी जगह भगवान श्री राम के कानों में बड़ी जल्दी बात पहुंच गई भगवान ने उन बालकों को बुलाया बालाभ्याम राघव शुवा कौतूहल परो भवत भगवान ने कहा कि हे कथाकारों हमको भी कथा सुनाओगे क्या हाँ महाराज अवश्य सुनाएंगे आपको कथा मेरे गुरुदेव का आदेश है कि आप बुलाएं तो हम आपके पास आवे और आप कथा सुनना चाहें तो हम आदर पूर्वक सुनाएं इसलिए हम आपको अवश्य कथा सुनाएंगे कथा का आयोजन हुआ महर्षि, बड़े बड़े लोग आए पुराण के विद्वान आए पौराणिकान व्याकरण व्याकरण के बड़े अच्छे अच्छे विद्वान आए शब्द विदा जो स्वरों के लक्षणों को जानने वाले गायक गण वो आए स्वरा नाम लक्षण और महाराज बड़े बड़े गंधर्व आए बड़े बड़े वेदों के विद्वान आए नम शब्द तीन बार इसमें प्रसंग में आया है इसमें तीन बार में एक बार तो वेदों के जानकार आए एक बार वेदों के अनुसार चलने वाले आए और एक बार नैगम मे व्यापारी आए इस तरह से सब आए महाराज छंदों की जानने वाले आए न्याय वेदता आए तार्किक आए मीमांसक आए वेदांति आए सबके सब, सब आए जो सूत्र करने वाले हैं वो आए वृत्ति करने, करने वाले वो आए हैं वो आए भाष्य करने वाले हैं वे आए सब के सब आए आ गए और जब सब के सब भगवान के दरबार में इकट्ठा हो गए तो एतान सर्वान समानीय गाता रव, गाता रउ जब सब आ गए तो उसके बाद चरित्र गान करने वालों को बुलाया गया श्री रघुकृष्ण ने गान शुरू कर दिया ना न च तृप्तिम यौ सर्वे श्रोतारोग्य संपदा कोई संतुष्ट नहीं हो रहा है संतुष्ट नहीं बोला यानी जितना सुनते हैं उतनी प्यास बढ़ती चली जा रही है इसका मतलब ये हुआ है संतुष्ट कष्ट के अलावा तृप्त शब्द के कोई तृप्त नहीं हो रहा है न च तृप्तिम यही लिखा भी न च तृप्तिम यऊ सर्वे स्रोतारो ये संपदा श्रोता किस लिएतृप्त नहीं हो रहे प्यास बढ़ती चली जा रही क्यों कहीं इसलिए कि लवकुश का गला बहुत अच्छा कहे हां यह भी कारण है कि लवकुश का स्वरूप बहुत अच्छा कहा भी कारण है लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है गेय संपदा बड़ी विलक्षण है गेय संपत्ति जो है वो बड़ी विलक्षण है अन्य जो जिस, च... जिस चरित्र का गान कर रहे हैं वो शब्द बहुत सुंदर है, है उसका निर्माण बहुत सुंदर है ये संपदा ये संपदा संपदा से तृतीया मुनिगणा सर्वे पार्थिवाच महजा और सारी राजा जो सारे मुनि महाराज कथा सुना और अध्याहार कर लीजिए ये कौशल्या कैके सुमित्रा मांडवी उर्मिला श्रुद कीर्ति ये सबकी सब कथा सुने महाराज और सबकी सब कथा सुन, सुने कौशल्या तो कहे कहके जरा सुन तो सही अरे सुमित्रा जरा सुन तो सही अरे मांडवी सुन तो सही देख जरा कितने सुंदर हैं देख तो सही कितने सुंदर हैं कितना अद्भुत स्वरूप है अरे तुझे तो याद है राम ऐसे ही लगता था ललक में याद है कि नहीं <laughs> पिबंत चक्ष पश्यंती स्म मुहुर् मुहू परस्परम चेदम सर्व एवं समाता देख देख कैसे लग रहे हैं एकदम राम ही मालूम पड़ रहे हैं उभ मालूम पड़ता है राम का कोई चित्र करके पर रख दिया है राम जी ए, अरे सुमित्री के हाँ अगर इनकी जगाओं को उतार दो और सावलियों से पंडित सर को कर दो क्या अंतर है इनमें और राघों में बोल तो सही जटिलहू यदि न न बल कलधरऊ यदि विशेषम नाभिग्छा मु गाय तो राघव से छ्री राम में और लोकुष में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा है माताओं को कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा है इस प्रकार लवकुश का एक दिन का रामायणगान पूरा हुआ भगवान श्री राम उदार चक्र चूड़ाम कहते भरत हा स्वामी आज्ञा कथावाचकों को दक्षिणा दी जाए अठारह हजार स्वर्ण मुद्रा भरत जी को दो कथाकार को दो। श्री भरत महाराज का अनुपम बात्सल्य जागृत है वो दो जगह अठारह अठारह हजार की स्वर्ण मुद्रा लाए कि दो भाई हैं बच्चे हैं इन लड़ाई में दो जगह लाए भगवान ने कहा कि अष्टादश सहस्राणी सुवर्ण से महात्म प्रयक्ष शीघ्र का कुछ जल्दी लाओ और और जो भी चाहे वो भी दो यद अन्यत अभिकांक्षितम बुलाए बालयोर वही पृथक पृथक अलग अलग आकर के दिए महाराजी दीयमान सुवर्णं तु ना गृहणीताम कुशी लवो लव कुछ ने हाथ पीछे कर लिए आपकी दक्षिणा है इसको लो कथाकार महाराज अभी तो कथा हमको और कहनी है ना आपके यहां और फिर ये आज की दक्षिणा है इसको स्वीकार करें ऊचतुष्टु महात्मा नऊ की मनी नीति विस्मित हम क्या करेंगे दक्षिणा लेकर हुँ? हम बन के रहने वाले हैं वनवासी हैं पेड़ों से टपकते हुए फल को खा लेते हैं पेड़ों की छाल पहन करके लज्जा का संवरण कर लेते हैं नदियों से अमृतोपम जल का क्षरण होता रहता है उसको पी लेते हैं प्यास मिट गई भूख मिट गई लज्जा का संवरण हो गया हम क्या करेंगे दक्षिणा देकर <laughs> बने न फलमूने मूलैन निरत बनवासिन सुवर्णे न हिरण्य न, न किंक श्याम हे बने ऐसा कहते कहते देखो बगैर त्याग के बिना राम जी उन्मुख नहीं होते हैं ये पसंद बड़ा स्पष्ट है ले लेते पैसा चले जाते ठीक है कथा फिर आते फिर कह देते लेकिन जब त्याग हुआ तो भगवान ने कहा का। देखे देखने लग गए तथा तयो प्रभुवतो कौतूहल समन्विता श्रोतारश्च रामच सर्वे एवं सुविस्मिता अब भगवान ने उनसे बात की हुँ? सब कुछ ये ग्रंथ कैसा है किसका है कितना प्रमाण है इसका कितना लंबा चौड़ा है इन्होंने सब बताया कि हमारे गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि ने इसका निर्माण किया है ये कि सात कांडों में विभक्त है पांच इसमें सर्ग हैं चौबीस इसमें श्लोक हैं, सब कुछ उन्होंने बताया और आप अगर सुनना चाहेंगे तो हम आपको सुनाएंगे यज्ञ बुद्धि कृता राजन श्रवणा यहाथ कर्मांतरे क्षणी भूत कच्छ अगर आपकी सुनने की इच्छा है और आप अभी यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में जो तो क्षणीभूत हो जब आपके पास समय हो तो लाला हम सुनाएंगे भगवान ने कहा बहुत हम बहुत सुंदर मैं सुनूंगा हम लोग सब सुनेंगे अपने भाइयों के साथ सुनिएगा अकेले मत सुनिएगा सहानुजह कह रहे हम सब बैठ करके सुनेंगे कथा का हम तुम्हारी कथा सुनेंगे कथा दूसरे दिन भी हुई तीसरे दिन भी हुई चौथे दिन भी हुई कथा होती रही श्री राम अनुरक्त होते रहे कथाकार की सिद्धि नजदीक आती चली आ रही है एक दिन भगवान श्री रघुनंदन रामचंद्र परमात्मा ने एक संदेशवाहक के हाथ से संदेश भेजा महर्षि वाजवी के पास महात्मा ने हम समझ गए हैं कि लवकुश हमारे ही पुत्र हैं हम ये भी जान गए हैं कि भगवत सीता भी यहां आई है हम ये भी जान गए हैं कि आप पधारे हुए हैं हे कुल हे कवि गुरु हे आदि आदिकवि हे पितृक हे जानकी प्रतिपालक महर्षि आपके श्री चरणों में हमारी प्रार्थना है कि अगर एक बार इस समय सारा समाज जुटा हुआ है अगर सीता अपनी पवित्रता का इन लोगों के सामने प्रमाण दे दे मैं को स्वीकार करूंगा कल ये दिन रखा जाए चूंकि यज्ञ पूर्ति पर है सो स्वप्रभातें तो सपथम मैथिली जनका आत्मजा भगवान बाल्मीकि ने सुना सुनकर के उत्तर सम्प्रेषण कर दिया रघुनंदन हे जानकी प्रियतम हे जानकी जानी हे सीतानाथ आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा कल मेरे साथ मेरी पुत्री आएगी और आपकी आज्ञा का प्रतिपालन करेगी चूंकि वो पति देवता है पतिव्रता है और पतिव्रता के लिए पति की आज्ञा से बढ़कर कोई महत्वपूर्ण नहीं एवं भवतु भद्रं भद्रम्भो यथा बदति राघव तथा करीष्यते सीता चूंकि दैवतम भी पति स्त्रियत्रिया भगवान श्री राम ने समस्त महात्माओं कुमियों को ऋषियों को राजर्षियों को देवर्षियों को कांडर्षियों को महर्षियों को, को सबको कह दिया आप लोग शिष्यों के सहित कलावणे कल जानकी जी का शपथ ग्रहण होगा भगवंत शिष्या वै सा अनुगा नाधिपा पश्यंतु सीता शपथम निय ओपिकांक्षते और जो आवेश सबको बुलाइए हे राजा करो आप भी आओ प्रात काल आ गया जिस दिन शपथ होनी है बड़े बड़े लोग आके बैठ गए विश्वामित्र जी आ गए बामदेव जी आ गए जाबाली आ गए कश्यप आ गए वशिष्ठ जी महाराज बैठ गए दीर्घतमा आए दुर्वासा आए, पुलस्ती महाराज आ गए शक्ति आए, भार्गव आए, मारकंडे आए दीर्घायु आए बौगल्य आए महाकीर्तिमान गर्ग आये च्यवन आये श्री शतानंद जी महाराज प्रधान गये श्री भरद्वाज आए, आए अग्निपुत्र सुप्र आए नारद आए, पर्वत आए, गौतम आए, कात्यायन आये सुज्ञ आए बड़े बड़े अमलात्मा वीतराग महात्मा आए बड़े बड़े मुनिन्द्र सिद्ध संत आए श्री सीता शपथ देखने के लिए सीता शपथ वीक्षार्थम सर्वे एवं समागता ब्राह्मण आए क्षत्रिय आये वैश्याये सूत्र आए बंदर आए रीछ आए गोलांगुल आए, आए सब भेड़ा सारी सलाह निस्तब्ध है आंखें बिछी हुई श्री सीता कवा ठीक उसी समय दिव्य छटा दिव्य कांति ज्ञान वृद्धि भक्ति वृद्धि वयो वृद्धि भाव वृद्धि अनुभव वृद्धि काव्य वृद्धि महर्षि बाल्मीका है महर्षि बाल्मीका है बाल्मी के पीछे गैरिक वस्त्र धारणी भगवती सीता है। की पृष्ठित सीता समाज में साधु साधु साधु ऐसी ध्वनि निकल गई सीता के दर्शन करने की। साधु साधु आदो महान श्री सीता आ गई श्री सीता आ गई ऐसी ध्वनी चारों तरफ फैल गई तो, तो हलहला शब्द कोई कहते धन्य हो रघुनंदन ऐसा त्याग कोई कर नहीं कह सकता कोई कहते धन्य है ऐसी सीते ऐसी तपस्या कोई कर नहीं सकती ऐसा वियोग कोई सहन कर नहीं सकती कोई कहते धन्य है सीताराम ऐसी दिव्य दंपति आज तक न संसार के इतिहास से प्रादुर्भूत हुई और न आगे प्रादुर्भूत होने वाली साधु रामेचित छापरे उ तत्र प्रेक्ष का सारा समार बैठा हुआ है बीचो बीच महर्षि वाल्मीकि खड़े हो गए या बैठ गए उच्चासन पर कहे दशरथ नंदन ये सीता है ये सुंदर व्रत को धारण करने वाली है परम धर्मचारिणी है तुमने लोकापवाद के डर से इनका परित्याग कर दिया राम मेरे समीप ये आ गई तुमने छोड़वा दिया वहां पर लोकापवाद के घर दर से डरे हुए रघुनंदन तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई सीता को हमने परम पवित्र लाल करके स्वीकार कर लिया है आज वे सीता विश्वास दिलाने के लिए शपथ करने के लिए तत्पर हैं आप आज्ञा दें इ दासे सीता सूरता सुव्रता धर्मचारिणी अपवादा परिक्ता मश्रम समीपत प्रत्यय प्रत्य दाते सीता अर्सी हरे रघुनंदन सीता शपथ की पहले परे वाल्मीकि शपथ होगी महर्षि वाल्मीकि ने कहा हे रघुनंदन मैं सत्य की शपथ लेके कहता हूं ये और लुश तुम्हारे ही पुत्र हैं मैं प्रचेता का पुत्र हे रघुनंदन मुझे स्मरण नहीं आता कि हमने जीवन में कभी झूठ बोला है और अपने उस सत्य की दुहाई देकर कहता हूं ये तुम्हारे ही पुत्र है रघुनंदन हमने अनंत अनंत वर्ष तपस्या की है हमने अनेक साधन किए हैं हमने अनेक सुकर्म किए हैं उन सारे सुकर्मों का फल हमको कभी न प्राप्त हो अगर जानकी जी में कुछ दोष हो बहुवर्ष सहस्राणी तपश्चरिया मैं कृता नोप नोपास फलम तै दुष्टेय यदि मैथिली देखो मैथिली शब्द का ही प्रयोग हो रहा है अने महर्ष केन्द्र पिता की आत्मा बोल रही है हे राम हे सत्य शिरोमणि हे धर्म विग्रह मेरे मन से कर्म से वचन से कभी कोई पाप किया मुझे स्मरण नहीं आ रहा है और मन से वचन से कभी पाप कर्म से कभी पाप किया नहीं उस पुण्य का फल मुझको तभी प्राप्त हो यदि सीता पवित्र मन सा कर्मणा वाचा भूत पूर्वम न तस्याहं विषम फल मस्नामी अपापा मैथिली यदि हे रघुनंदन मैंने अपने कान नेत्र आदि पांचों इंद्रियों से मन से समझ करके और सीता विशुद्ध है परिशुद्ध है ऐसा समझ करके मैंने निर्झर के पास इसको स्वीकार किया है हुँ? और तुमने इसको लोकापवाद के भय से छोड़ दिया है हे श्री रामचंद्र वह सीता जो तुम्हारी प्राण प्रिया प्रियतमा है जो तुम्हारे हृदय में आज भी प्रीतिमा के स्थान पर विराजित है हे रघुनंदन इसका प्रमाण है इस यज्ञ में कांचनी सीता है सीता के प्रति तुम्हारी अनुरक्ति का इससे बढ़कर के प्रमाण और कोई मिल नहीं सकता है इस कांचनी सीता को देखकर करके हे रघुनंदन मैं कृतकृत्य हो गया मैं गदगद हो गया मैं कृतार्थ हो गया कि मेरी पुत्री की स्मृति को तुम विस्मृत नहीं कर पाए हो वास्तव <laughs> भगवान श्री राम ने कहा महर्षि को क्षमा कर बलवान हे लोकापवाद इसलिए मैंने सी सीता को जरूर छोड़ा है परित्यक्ता मया सीता तक भगवान क्षण तुम हसी लेकिन स्वीकार करने के लिए तो शपथ लेना ही पड़ेगा यह भी मैं जानता हूं कि मेरे पुत्र हैं जाना मैं चेमऊ पुत्रऊ मैं जम जातऊ खुशी लव लेकिन फिर भी शपथ लेना पड़ेगा उड़कर दृष्टि नीची है उनकी मुख भी नीचा है अब ब्रवी किम वाक्यधो दृष्टि ही मुखी यदि मैं श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त मन से भी मैंने किसी का चिंतन न किया हो हे पृथ्वी तू फट जा मैं समाजाऊ तेरे नैन उसकी पवित्र भूमि में बहुत ही जनक लंगनी कहती है कि मनसा कर्म आवाचा करेंगे सीतामढ़ी की पवित्र धरती से भगवती जनकनंदिनी का प्रादुर्भाव हुआ था मिथिला की पवित्र भूमि सीतामढ़ी वहां जनक जी महाराज सोने के हल से यज्ञ करने के लिए जग्गी भूमि को कर्षण कर रहे थे और वहां पर दिव्य सिंहासन भगवती महादेवी गोद में लिए हुए चमर छत्र डुल रहा है छत्र लगा चमर रहा डुलजन डुल रहा है ऐसे रूप में भगवान श्री राजनक ने भगवती सीता का दर्शन किया था देखते देखते श्री जनक के सामने नन्ही सी बालिका के रूप में सीता परिणित होकर के श्री जनक की ओर पिता की दृष्टि पुत्री की दृष्टि से निहारने लग गई श्री जनक सुनैना ने उठा करके गोद में ले लिया कृतार्थ होते हजारों हजार वर्ष इस भारत वसुंधरा को पवित्र करती हुई पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण भगवती सीता ने संसार को पवित्र किया वो भारतीय संस्कृति की आराध्या कल्प कल्पांतर प्रयातर जिसकी स्मृति नष्ट की नहीं जा सकती आज पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली सीता इस नैविशारण्य की पवित्र धरती में देखते देखते पृथ्वी फट गई वहां से एक सिंहासन निकला है उस सिंहासन को सुंदर नागों ने मस्तक पर धारण किया है और भगवती पृथ्वी उसके पास विराजमान है उन्होंने खींच करके एक दिन बाहुपास में निबद्ध कर लिया बेटी या तू तो मेरे गोद में आसार तेरे लिए नहीं है मेरी गोद तेरे लिए धरणी देवी बाहुभ्या गृह मैथिली अपने गोद में बिठा लिया देखते देखते उस सिंहासन पृथ्वी के गर्भ में विलीन हो गया पृथ्वी बराबर जय जय ध्वनि हो गई चारों तरफ मंगल ध्वरी होने लग गई उस वर्ष होने लग गया चारों तरफ सी सीते जय हो जय हो जय हो इस प्रकार की ध्वनि चारों तरफ फैल गई धन्य हो सीते तुम्हारा चरित्र निष्कल करे पवित्र है ऐसी पुत्री इस पृथ्वी ने कभी पैदा की नहीं आगे होने वाली नहीं पुष्पृष्टिच्छिन्ना दिव्या सीताम अवा कीकिरन साधु का सुमहा देवता देवाना सहसो साधु साधु धन्य है धन्य है जय हो जय हो इस प्रकार की ध्नी चारों तरफ फैल गई धन्य हो सीते धन्य हो अपापी धन्य हो मैथुली धन्य हो जन तरह धन्य हो राम प्रिय धन्य हो रामबल्लभ ऐसा चरित्र संसार को युग युग प्रेरणा देता रहेगा साधुवाद होने लग गया भगवान राम चिंतित हो गए पृथ्वी की ओर बड़े लोगों ने समझाया है ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आके कहते हैं रघुनंदन शांत हो जाओ शांत हो जाओ ब्रह्मा सुरगण ईस्थम उवाच रघुनंदनम राम राम न तापम कर्तु तुम अरहसी है हे सुब्रत आपको संताप नहीं करना चाहिए आप शांत हो जाए श्री महर्षि वाल्मीकि श्री भगवान श्री राम ने कहा महर्षि हम आपके ऋण से ऊण नहीं हो सकते हमारे द्वारा परितुक्ता उसको आपने गोद में लेकर की पुत्री की तरह पालन किया लवकुस पर हमारा अधिकार है ऐसा कहने के लिए मेरी जबान नहीं खुल रही आप के है महर्षि लवकुश आपके है आपके थी और आपके ही रहेगी लेकिन हे लव गुरु आपके श्री चरणों में एक प्रार्थना है कि मैं शेष बचा हुआ रामचरित्र इनसे सुनना चाहता हूं अगर आप आज्ञा गई तो इनको अपने यहां कुछ दिन रख करके इनसे रामायण की कथा हम सुन लें। भगवान सोतु मनुषा महर्षि वाल्मीकि ने कहा रघुनंदन हमने तो रामायण का निर्माण ही इसलिए किया है कि पुत्र अपने पिता के गोद में पहुंच जाए भक्त भगवान के गोद में पहुंच जाए आराधक आराध्य के गोद में पहुंच जाए और जब आराध्य आराधक आराध्य के गोद में पहुंच गया भक्त भगवान के गोद में पहुंच गया पिता पुत्र के गोद में पहुंच गया फिर माध्यम की क्या आवश्यकता है हम तो रघुनंदन माध्यम हैं अब आपके पिता पुत्र के बीच से हम अलग हो रहे हैं अब आप केवल कथा ही न सुने आप को बड़ी बड़ी आवश्यकता है इनको इस समय इनकी मां चली गई है रघुनंदन जिसको इन्होंने कभी नहीं पाया वो पिता का प्रेम भी तुमको देना है और जो इनका छिन गया है वो माता पे भी प्रेम तुमको देना है इनको ले जाओ इनको स्वीकार करो एवं विनिश्चय कृतवा संप्रगृह कुशी लवो इस संप्रगृह की व्याख्या मैंने की है भगवान उनको लेकर के अपनी पर्णशाला में आते हैं कोई नहीं है वहां आज तक श्री अपनी पर्णशाला में प्रकोष्ठ में महल में अकेले रहते थे सीता के जाने के बाद आज पहला दिन है कि रघुनंदन के श्री रामचंद्र परमात्मा के उस प्रकोष्ठ में उस पर्णशाला में कोई दूसरा व्यक्ति रात गई प्रात काल हुआ रात भर में भगवान ने क्या किया है अभी मालूम पड़ जाएगा भगवान ने कहा लवकुश गाओ आज तक तो कहते थे कथाकारों गाओ मुनियों गाओ लेकिन आज कह रहे हैं लवकुश गाओ राम कथा गान करो राम उ उवाच हैीयता एक शब्द है अविशंकाभ्याम जब रघुनंदन रामचंद्र अपने उटज में अपनी पर्वशाला में लौकुश को लेकर के आचार्यों के चरणों में बैठ के कह रहा हूं उनकी मनगणन की कल्पना नहीं है कि इतिहास नहीं है कि कहानी नहीं है कि राम कथा है और आचार्य के चरणों की सन्निधि में बैठ के कह रहा हूं अगर शब्द यहां न दिखाई पड़े तो इसको मेरे मस्तिष्क की कल्पना मत समझ लेना कि जब श्री रघुनंदन रामचंद्र परमात्मा एक वत्सल पिता जो अपने वात्सल्य भाजन लवकुश को लेकर के अपने पर्णशाला में प्रविष्ट होते हैं एकांत में पहुंचते हैं लवकुश को उठाकर के सब परिस्व जब उनको उठा के गोद में छिपकाते हैं लवक कुश रो पड़े, कहीं हम सपने तो नहीं देख रहे हैं हम जीवन में पिता के प्यार से वंचित रहे हैं पिता के स्नेह से वंचित रहे हैं कहीं स्नेह आज मिलकर कल समाप्त तो नहीं हो जाएगा भगवान ने कहा रघुनंदन भगवान ने कहा सीता कुमारों मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि मैं जब तक संसार में रहूंगा तब तक तुम्हें इसी के ओर से चिपका रहूंगा तुमको कह नहीं, नहीं करूंगा और तुमको विरोधी सीता का स्नेह भी हम प्रदान करते रहेंगे अभिशंका भे अभिशंका ध्यान की अब मैं आगे इस प्रसंग को नहीं कह पाऊंगा अब मेरी हिम्मत चुट है इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हुआ है ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी गई हैं है। भगवान लव कुछ को देकर के अयोध्या धाम पर हारते हैं गंधर्व देश पर आक्रमण करके वहां पर दो नगर बसाए गए उसमें भरत जी महाराज के दो पुत्रों को तक्ष और पुष्पल पुष्कल को राज्य दे दिया गया कारुपत देश में दो नगर बसाए गए उसमें लक्ष्मण जी महाराज के दो पुत्र अंगद और चित्रकेतु को राज्य दे दिया गया आपको मालूम ही है कि मथुरा में श्री सुमित्री श्री सु, रुधवन लाल जी महाराज रहते हैं वहां पर भी दो नगर बसाए गए एक पुत्र को मथुरा का राज्य दे दिया गया दूसरे पुत्र को विदिशा का राज्य दे दिया गया इस प्रकार भगवान के सामने एक कर्म प्रसंग भी और है हल्का सा भगवान शक्ति दे इसका निरूपण हो जाए तपस्वी के रूप में काल भगवान के पास आते हैं ब्रह्मा के भेजे हुए काल मुनि के वेश में आते हैं काल ने भगवान से कहा हम कुछ आपसे एकांत की वार्ता करना चाहते हैं भगवान ने कहा आइए चले कहें एक शर्त और है कहे क्या दरवाजे पर जो प्रहरी रहेगा अगर कोई आ जाएगा तो प्रहरी को आपको प्राणदंड देना पड़ेगा या हम लोगों की बात करने के बीच में कोई आ जाएगा तो उसको प्राणदंड देना पड़ेगा भगवान ने कहा यह हो मस्त ऐसा ही होगा भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम दरवाजे पर रहो प्रहरी को हटा दिया गया लक्ष्मण दरवाजे पर प्रहरी के रूप में आए इधर काल भीतर बात कर रहा है कि ब्रह्मा जी ने आपके लिए आपके चरणों में प्रार्थना करने के लिए कहा है कि आप ग्यारह हजार वर्ष के लिए आए थे ग्यारह हजार वर्ष बीत गया है अब आपको निज लोक चाहिए ठीक उसी समय दरवाजे पर इधर बात हो ही रही थी कि दरवाजे पर महर्षि दुर्वासा आ गए दुर्वासा ने कहा लक्ष्मण राम जी कहा है कह महाराज भीतर है कहीं हमको जाने दो उन्होंने कहा महाराज जी राम जी अभी किसी काम में तत्पर हैं अभी आप थोड़ी प्रतीक्षा करें व्यद्रोही राघवो ब्रह्मण मुहूर्तम परिपाल्यता हम कुछ क्षण के लिए रुकें रुके लक्ष्मण तो मुझे रोक रहा है मैं अभी तेरे इस देश को भरत जी को लक्ष्मण जी को शत्रुघ्न जी को सबको भस्म कर दूंगा विषयम् त्वाम पुरचय चैव सपिश्य राघवम् तथा रामजी के लिए कह दिया भरतन चय व सौमित्रे युष्माकम याच संतति तुम्हारी इतनी संतान है सबको भस्म कर दूंगा श्री लक्ष्मण जी ने सोचा एक के लिए बहुतों का विनाश हो जाएगा यद्यपि शर्त है मुनि की कि जो भी आएगा उसका शिरोच्छेदन करना पड़ेगा आपको मैं जाऊंगा तो प्रतिज्ञा के अनुसार राम जी को मुझे मारना चाहिए लेकिन फिर भी चले गए सब का नाश नहीं होना चाहिए एकस्य मरणम मेष्टु माभूत सर्व विनाशनम भीतर गए भगवान ने देखा लक्ष्मण को भगवान का चेहरा फक् हो गया उदास हो दुर्वासा जी से पूछा है महर्षि क्यों आए इतनी आपत्तिकाल में भी भगवान ने धर्म नहीं छोड़ा भगवान ने कैसे आए कहे महाराज मैंने एक हजार वर्ष का अनुष्ठान किया है आपके यहां पारण करने के लिए आया हूं महाराज ने उनको पारण कराया महर्षि को विदा किया राम जी ने देखा कि लक्ष्मण सिर नीचा करके भगवान का भी मस्तक नीचा हो गया मैं क्या करूं लक्ष्मण मेरा प्राण है और प्रतिज्ञा है कि लक्ष्मण को मुझे मारना चाहिए इस समय क्या करूं धन्य हो रघुनंदन ऐसी विपत्तियां किसी और के सामने आती तो उसका धैर्य बिग जाता है लेकिन हे रघुकुल शिरोमणि आपकी चरणों में अनेक अनेकक्षा प्रणाम है आपके ऐसा धीर आपके ऐसा आदर्श अवतार और कोड हो सकता है धन्य हो स्वामी लक्ष्मण जी ने कहा स्वामी विचार मत करिए। आपके जीवन में हमेशा त्याग ही रहा है आपने भगवती जनकनंदिनी का परित्याग करके वर्षों वर्षों आंसू बहाए हैं एकांत में आपका मुखड़ा कभी सूखा नहीं रहा है हे स्वामी मैं आपका एकांतिक भक्त हूं मैं इसको भली भांत जानता हूं बिजिश लोकाराधन के लिए हे रोहुकुल शिरोमणि आपने भगवती सीता का परित्याग करके दूसरा दुख उठाया है आज उसी लोकाराधन को सन्मुख रख करके उठाओ बाण हे रघुनंदन मेरे शरीर को छलनी कर दो मुझे समाप्त कर दो तुम्हारे हाथ से मर करके मैं सौभाग्यशाली महसूस करूंगा आपने को जहीमान सौम्य विक्ष शब्दम प्रतिज्ञा परिपालय अपने प्रतिज्ञा का पालन करो हे रघुनंदन हे महाराज हे कौशलेंद्र, हे नोध्यानाथ अगर सचमुच आपकी मुर्ख मुझ पर पीति है आपका मुझ पर प्रेम है उठाओ धनुष चढ़ाओ बाण अब मुझे समाप्त कर दो इसी में मेरा मंगल है जहिमान निर्मिषम कष्टुम धर्मम वर्धय मा यदि अनुग्राह्यता मई भगवान ने भगवान वशिष्ठ को बुलाया है मंत्रियों को बुलाया है, हे हैकुल के गुरु हे अथर्व हे अथर्वली महात्मा मैं आप किसी चरणों में आज दीन हीन मर करके आया हूं आज मुझे धर्म की स्मृति नहीं अधर्म की स्मृति नहीं लक्ष्मण के प्रेम में पागल हो गया हूं। महात्मन मुझसे अर्थ न हो ले पावे मुझे आज्ञा में क्या करूं वशिष्ठ ने कहा रघुनंदन हम सब जानते हमको मालूम था ऐसा ही होने वाला है दृष्टम एतन महाबाहो छयंते रोमहर्षण इस रोमांचकारी विनाश कि मैं बहुत दिन से कल्पना कर रहा हूं और जब से इस रोमांचकारी विनाश का चित्र मेरे सामने प्रस्तुत हुआ है रघुरंदन मुझे आंखों में नींद नहीं आती लेकिन हे महाबाहो आपको तो करना ही पड़ेगा यह काम लक्ष्मण को तो मारना ही पड़ेगा आपको लेकिन मारना और त्यागना दोनों बराबर माना जाता है इसलिए आप लक्ष्मण का परित्याग भगवान ने कहा हे सुमित्रा हे सुमित्रनंद संवर्धन जाओ मेरे तुम्हारा परित्याग कर दिया मेरे आंखों से ओझाओ जाओ सुमित्रा सुमित्री सुमित्रनंदन श्री लक्ष्मण घर में उर्विला से बिलने नहीं गई, किसी के चरणों में प्रणाम करने नहीं गई, किसी से विदा लेने नहीं गए वहां से सीधे सरजू के किनारे आते हैं आंख बंद करके श्वास की गति को अवरुद्ध करके हे श्री राम मैं तुम्हारे बिना जलग्रहण भी नहीं करूंगा संसार में और वहीं पर श्रीराम कहते हुए शरीर के साथ अदृश्य हो जाते हैं अदृश्यम सर्वमनुजयी स शरीरम महाबलम शरीर के साथ अदृश्य होना कोई नई घटना नहीं, नहीं। कलयुग में भी ऐसी घटनाएं हैं लेकिन मेरा मस्तिष्क समय इस और कथाओं के सुनाने के योग्य है नहीं इसलिए मैं प्रणाम करके आगे बढ़ रहा हूं लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि अब मैं संसार में नहीं रहूंगा मेरा लक्ष्मण में बिना रह न सका और लक्ष्मण के बिना मैं संसार में रह पाऊंगा नहीं भरत तुमको स्मरण होगा कि जो हम बनवास से लौट के आए थे जब गुरुदेव के द्वारा हमारा राज्य तिरक हुआ था उस समय युवराज पर कौन बैठेगा यह प्रश्न भी उठा था और सबकी दृष्टि लक्ष्मण के ऊपर गई थी लेकिन उस महात्याग्री लक्ष्मण नहीं हे स्वामी मैं दुनिया में राम सेवक के पद को रामदास के पद को छोड़कर और कोई पद स्वीकार नहीं करना चाहता हे रघुनंदन ये युवराज किसी और को दे दे हमारा तो रामदास पद ही उस समय भरत जी तुमने मेरी आज्ञा मान करके युवराज पद स्वीकार किया था अब मैं लक्ष्मण के बिना इस गद्दी पर बैठना नहीं चाहता ओ हम तुम्हारा अभिषेक करेंगे आज भरत रो पड़े भरत ने कहा स्वामी मैंने आपके बिना इस राज्य को कभी स्वीकार नहीं किया और इस जीवन की अवसान बेला में हे रघुनंदन हे मर्यादा पुरुषोत्तम हे भक्तवत्सल, हे भक्तों के आराध्य हे भरत के सर्वस्व आज इस अवसान मेला में इस अंतिम चरित्र की वेला में लक्ष्मण भी नहीं है अगर हम तुम्हें छोड़ देंगे तो हम मर जाएंगे यहीं पर स्वामी इसलिए हमको अपने साथ ले चलो भगवान ने कहा ए मस्त लव राज्य का विभाजन कर दिया गया है कुश महाराज को अयोध्या की गद्दी पर बिठाया गया लव को दक्षिण कौशल का राज्य दिया गया शत्रु महाराज को समाचार भेजा गया शत्रुजी शत्रु जी अविरा बैर विश्राम किए वहां से पधारते हैं और वहां से आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और भगवान की चरणों में प्रणाम करके कहते हैं स्वामी मैंने सब कुछ सुन लिया है मैंने इन दोनों बच्चों को वहां का राज्य भी दिया है और राज्य दे करके मैं आपके श्री चरणों का अनुगमन करने के लिए यहां आया हूं स्वामी मुझे बड़ा दंड मिला है मुझे बड़ा कष्ट मिला है आपके वियोग का आपके का भीयोग का भीयोग के विख को भोगने का जितना कठिन अनुभव मुझे हुआ है उतना संभवतः परिवार में किसी को नहीं हुआ है अब मुझे अपना संयोग प्राप्त कर दे दो नित्य संयोग भगवान ने उनकी ओर देखा क्या शत्रु ऐसा ही होगा किसकंधा का किसकंधा खबर गई थी किसकंधा से सुग्रीव जी महाराज आए सुग जी ने कहा महाराज मैं अंगद को राजा बना करके राज सिंहासन पर अभिषिक्त होकर के आप किसी चरणों में आया हूं भगवान ने कहा मित्र तुम्हारे बिना मुझे कहीं नहीं अच्छा लगेगा मैं भी चाहता हूं तुम मेरे साथ ही चलो विभिष्णु जी महाराज से कहा कि आपको एक कल्प तक राज्य करना है हनुमान जी भी थोड़े विचलित हो थो रहे थे भगवान ने कहा हनुमान जब तक मेरी कथा इस धरातल पर रहे तब तक आपको यहाँ पर रहना है और तब तक लोगों के लोगों को कृतार्थ करना है भक्तों को मेरे चरणों की ओर उन्मुख होना है करना है मत मतकथा प्रचरित यावल लोके हरीश्वर तावद रमस्व सुप्री तो मद वशिष्ठ जी महाराज ने आकर के भगवान के सी चरणों में प्रार्थना की स्वामी जिसको आराध्य मान करके आपने आराधना की है जिसको पुत्र मान करके आपने वात्सल्य दिया है ऐसी आपकी प्रजा युक्त प्रकृति सब के सामने कुछ कहना चाहते हैं आपसे अंतिम विनय करना चाहते हैं आपके सारी प्रजा ये सारे मंत्री ये सब के सब कुछ कहना चाहते हैं भगवान ने कहा आवश्यक है मैं क्या सेवा कर सकता हूं बोलिए उनने कहा स्वामी हमें और कुछ नहीं चाहिए हमें तो सिर्फ एक आज्ञा चाहिए कि हम आपका अनुगमन कर सकें हम आपके साथ चले हम यहां न रहें हमारा ये निश्चय है हमारी इस निश्चय की हमारे इस निश्चय को आप प्रमाणित करें भगवान श्री राम ने कहा अवश्य जो इस प्रकार सुना कि राम जी जा रहे हैं जरा देख ले जो देखने के लिए आया वह भी चल पड़ा महाराज जी पेड़ धराम से गिर पड़े पेड़ के पेड़ की आत्मा निकल करके श्री रघुनिंदर के साथ चल पड़ी जो कभी दृश्यमान नहीं होते थे ये सब लिखा है जो दृश्यमान नहीं होते थे वो अदृश्य प्राणी भी भगवान रघुनंदन के साथ चल पड़े सब के सब भगवान के साथ चल पड़े हैं कोई रह नहीं रहा है हुँ? सब के सब चल रहे हैं राजवास श्यानुवास सर्वे सब जा रहे हैं कोई नहीं बचा है सब दुखी हो कि जा रहे हैं हम मर जाएंगे इस सोच के किसको दुख नहीं होता है कोई मरने नहीं जा रहा है कोई मरने नहीं जा रहा है कोई दुखी नहीं है किसी की आंखों में आंसू नहीं है सर्वे हृष्टा सब हृष्ट हैं विगत कलमशाह किसी में पाप नहीं है स्नाता प्रमुदिता हृष्ट पुष्टाश्च बंदर लोग प्रसन्नता की कि आवाज किरकिला शब्द उद्योग कर रहे दृढ़ किरकिला शब्द सर्व राम मनुव्रतम वहाँ कोई दीर नहीं था कोई लज्जित नहीं था कोई दुखी नहीं था न तश्चिदीनोड़ो वापि दुखिता हृष्टम समृतम सर्व बभू परमात अयोध्या में कोई सांस लेने वाला भी प्राणी बच नहीं रहा, बचा नहीं जो राम जी के साथ नहीं गया नोच्वसन तद अयोध्या सुसूक्ष्मी दृश्य तेरियोगी गर्वे रामम अनुव्रता पशु हो पक्षी हो वृक्ष हो चेतन हो अचेतन हो कोई बचा नहीं सब श्री राम का अनुगमन करने चल रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज ने अंतिम कृत्य कराया है महाप्रास्थानिक कृत्य कराया है भगवान सूक्ष्म वस्त्र का परिधान करके श्री सरजू जी आ रहे हैं सरजू जी आए चलते रहे चल रहे चलते चलते ठाकुर जी महाराज अपने दिव्य साकेत लोग पढ़ार गए और जिनको जिनको जहां जहां योग्यता थी जहां ब्रह्मा जी महाराज से प्रार्थना की उनको सबको यथे जैसा आवश्यक है जैसा उचित है सबके शो को बढ़िया दिव्य लोक की प्राप्ति हुई है ये राम रामायण की कथा महर्षि वाल्मीकि ने की है राम रामभद्राय राम राम रामाय, रामाय। राम राम, नम, सीटाया नम। सीटाया राम राम भद्रा द्रा रामचंद्रा वेद से रघुनाथायथा सीता पतेन सीता पतेन सीता पतेन सीता पतेन सीता पतेन श्रीराम श्रीराम श्रीराम श्रीरा एक बहुत बड़ी इच्छा थी मेरे मन में बरसों से किसने भी की पवित्र भूमि में जहां लोकृष्ण श्री रामायण का गान किया है वहां मैं भी एक बार अपनी वाणी को पवित्र करूं और हरदुई के संडीला के श्री गंगा शरण जी गुप्त ने मेरा मन परखा और तन मनधन से इस काम में जुट गए और बड़े उत्साह पूर्वक यह आयोजन किया इन्होंने और यह गुरुतम भारत मैंने स्वयं ही स्वीकार किया था और भगवान की कृपा से आज ये स्थान पूर्ण हो रहा है मात्र थोड़ा सा कृत्य का है मेरी जितनी बुद्धि थी जितना सामर्थ्य था जितनी शक्ति थी उसके अनुसार मैंने श्रीमद वाल्मीकि रामायण के समुद्र को कुछ बिंदुओं में आपके सामने अर्पण करने का प्रयास किया है इस नयिशारण क्षेत्र में अगर इसमें तो तो कोई त्रुटि रह गई हो मेरे ठाकुर जी मुझको क्षमा करें और आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो आप भी क्षमा करेंगे ये मेरा विश्वास है कि वाल्मीकि रामायणी कथा तो मैं पूरी नहीं कह पाया हूं कभी कभी पांच पांच पन्ने पलटा हूं लेकिन एक एक अक्षर का पाठ शुद्ध बढ़िया हुआ है और जिन्होंने पाठ किया है वो कहीं किसी अनुष्ठान में इसे पाठ करते नहीं मेरे स्नेह बस यहां वो सब स्वतंत्र कथाकार हैं मेरे स्नेह बस यहां पर आकर के इन लोगों ने पाठ किया और मैं तो बड़ा क्रूर हूं मैं तो किसी की प्रशंसा करना भी नहीं जानता तो फिर भी इन लोगों ने जिन्होंने इन लोगों ने, ने जो ये पांच आपके सामने देवता बैठे हैं इन्होंने यज्ञ में किया तो सब इन्होंने मैं तो खाली बैठकर खाली इज्जत लेना जाना हूं कि आसम लोगों ने इन्हीं के प्रयास से ये अनुष्ठान सफलता की ओर है ये सब वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं और इस स्थान में मैं पहले भी प्रवचन कर चुका हूं इस स्थान के लोगों ने हमारा बड़ा सहयोग किया शांति रही है तो इस स्थान के लोग भी मेरे प्रणाम में हैं मैं जिस स्थान में ठहरा हुआ हूं वो बड़े अच्छे संत हैं श्री देवनाकाचार्य महाराज उन्होंने मनसा वाचा कर्मणा हमको और हमारे संतों को सुख दे दिया है अपने हाथ से रसोई बना करके संतों को पवाया है और उनकी विनम्रता तो देखते ही बनती है इतने विनम्र वास्तव में उस संत हैं आपके नेमिष में रहते हैं शायद आप न जान पाएं उनको लेकिन उस संत हैं उनके संतत्व पर मैं बलिहार हूं और भगवान उनको समृद्ध करें उनके शिष्य भी बड़े अच्छे हैं और आप लोगों ने इतने प्रेम पूर्वक जगह जगह से आकर के भले थोड़े हूं लेकिन पूरे भारत वर्ष का पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सबका प्रतिनिधित्व यहां पर है तो सब लोगों ने आकर के जगह जगह से यहां पर कथा सुनी है और उसको धारण करके जाओ अगर सुना है तो कुछ यहां से लेके जाओ खाली मत जाना कम से कम यहां से इतना लेके जरूर जाओ कि आज से हम अपने नियम में कुछ बढ़ोतरी करेंगे चाहे दस माला की बढ़ोतरी करो कुछ न कुछ भगवान का भजन जितना हम करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा करेंगे इतनी वृद्धि लेके जाओ और कम से कम जो नहीं करते उनके लिए कह रहा हूं कि रामचरितमानस का दस दोहे का पाठ और पांच माला सीताराम नाम जब इतना जरूर करें जो नहीं करते और जो करते हैं वो पक्का कर ले कि हम तो और भी करेंगे है ना कम से कम इतना कह रहा हूं कि दस दोहे का श्री रामचरितमानस का पाठ और कम से कम कह रहा हूं और पांच माला श्री सी सीताराम नाम जब इतना जरूर यही मेरी कथा की दक्षिणा है मैं लौकिक दक्षिणा लेता नहीं अभी आपने देखा रामकथाकार क्या दक्षिणा जा रहा आचार्य नहीं ले रहे हैं लोककुशी नहीं ले रहे हैं तुम क्या लेंगे तो उसकी मुझे आवश्यकता भी नहीं उसकी मुझे जरूरत भी नहीं वस्त्र इतना लोग दे देते हैं कि मुझे बांटना पड़ता है वहां पहुंच करके रोटी हमारे छावनी में 500 साधु भोजन करते हैं क्या मेरे लिए कमी होगी वहां पर कोई कमी नहीं हमारे छावनी के महाराज जी मेरी सब प्रकार की सुविधा करते हैं यानी मुझे किसी से एक पैसा एक एक टुकड़ा और एक सूत्र लेने की आवश्यकता नहीं और मैं पलायन करने वाला व्यक्ति हूं तो मुझे क्या जरूरत है कोई मैं दान देता नहीं कोई पाठशाला चलाता नहीं गौशाला चलाता नहीं कुछ नहीं करता मैं बैठ करके रोटी पाता हूं सोता हूं लेकिन अयोध्या जी में रहता हूं तो ऐसे व्यक्तियों को कोई आवश्यकता नहीं तो इसलिए मेरी दक्षिणा यही है मैं तो अभी उठूंगा और चला जाऊंगा समझे न आप लोगों से यही प्रार्थना यही जो दक्षिणा देना हो जो प्रसन्न करना हो ब्राह्मणों को प्रसन्न करो, समझे न मुझे मैं तो यही प्रसन्न हूं मुझे आपने सुन लिया मेरी यही प्रसन्नता है साधु हूं ज्यादा धन बटोर लूंगा अभिमान हो जाएगा क्या करोगे मुझे देकर के मुझे कोई आवश्यकता नहीं फिर भी दे दोगे मैं कहीं जाके और दे दूंगा समझे आप तो मुझे आवश्यकता ही नहीं आवश्यकता मेरी पूरी तो आवश्यकता जो ये है वो ये है कि आप लोग जितने बैठे कम से कम पांच दोहा कथा तो सुनी ही है आपने चाहे क्षण के लिए सुनी हो आपने कथा तो सुनी हो दक्षिणा देने का अधिकार आपका बनता है तो ये अधिकार कम से कम दस दुहा रामचरितमानस का पाठ कम से कम और पांच माला सीताराम नाम जप, इतना हम अवश्य करेंगे यही मुझे दक्षिणा के रूप में आप दीजिए और जो दिए हैं जो करते हैं उसको पक्का कर ले और जो नहीं करते हैं उसको शुरू कर दें आज कल से कल पूर्णिमा है कल से ही शुरू कर दें है ना अब जो मुझे दे रहे हो हाँ वो हाथ उठा के बताओ सच्चे हाथों झूठे नहीं एक हाथ उठे दो हाथ दो हाथ नहीं उठे एक हाथ एक हाथ हाथ बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर शाबाश बहुत अच्छा सब नहीं देते हैं सब नहीं देते हैं और सबसे आशा भी नहीं करनी चाहिए है ना? और जो देते हैं उनका मंगल हो जो नहीं दिए उनका भी मंगल हो है ना? तो बस आपने तो बहुत बड़ा दान दिया मैं आपको क्या दू बस यह आयोजन सफल हो गया यही मेरी मुझे खुशी है और यही मुझे सब कुछ मिल गया और आपने दक्षिणा भी देकर के कृतार्थ कर दिया अब दो बार भगवान का नाम लें उसके बाद यहां से प्रस्थान करेंगे अभी कल पाठ हो गया इसके बाद आरती होगी आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा और प्रसाद वितरण के बाद कल जिसको रुकना है रुके जाए है जाना हो जाए है कल थोड़ा सा हम उनका कार्य होगा कुछ भोजन हो जाएगा इसके बाद तो सभी चले जाएंगे ये तो संसार है जाना तो लगे है आज आरती लेकर के प्रसाद लेके तब आप लोग जाए श्री राम जय राम जय जय राम।, राम, राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बैठे रहेंगे आरती हो तब भी बैठे रहें आरती का दर्शन करें और उसके बाद मंत्र पुष्पांजलि हो उसके बाद उठें श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम आरती करी करी श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम राम राम जय जय श्री चंद्र भगवान चंद्र की श्री हनुमान जी, जी महाराज की श्री श्रीमत की भगवान की श्रीमद की रामायण की श्रीवत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय प्रजा सा लोकासान्य साजा बहुला अस्मा शुद्ध अग्निर्देता बा चांद्रमा देवता वस दवादारुद्र दवाता दीया दवाता मरोत दवाता सेशे दवा देवता वृहस्पतिर्देवतेन्द्र दवाता वरुण दवाता जन्म jaamaa